शिक्षा का आदर्श शिक्षा प्राप्ति के उपाय शिक्षा ग्रहण का मनोविज्ञान मन को यदि हम इंद्रियों के साथ युक्त न करें तो हमें आँख कान नाक आदि इंद्रियों के द्वारा किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता मन ही इन बाह्य इंद्रियों का उपयोग करता है प्रत्येक इंद्रिय के बारे में समझना होगा कि पहले तो इस स्थूल शरीर में बाह्य यंत्र स्थित है और उनके पीछे इस स्थूल शरीर में ही इंद्रियां भी मौजूद हैं पर इतना ही पर्याप्त नहीं है मान लो मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ और तुम बड़े ध्यान से मेरी बात सुन रहे हो तभी यहाँ एक घंटा बजता है और शायद तुम उस घंटे की ध्वनि को नहीं सुन पाते यह शब्द तरंग तुम्हारे कानों में पहुँच कान के पर्दों पर आघात करती है नाड़ियों के द्वारा यह संवाद मस्तिष्क में पहुंचा, तो भी तुम उसे नहीं सुन सके ऐसा क्यों यदि मस्तिष्क में आवेग पहुंचने से ही सुनने की सारी क्रिया पूरी हो जाती है तो फिर तुम क्यों नहीं सुन सके किसी अन्य घटक का अभाव था मन इंद्रिय से जुड़ा नहीं था मन जिस समय इंद्रियों से पृथक रहता है उस समय वह इंद्रियों द्वारा लाए गए किसी भी संवाद को ग्रहण नहीं करता जब मन उनसे युक्त रहता है तभी वह किसी भी संवाद को ग्रहण करने में समर्थ होता है पर इससे भी विषयानुभूति पूर्ण नहीं हो जाती बाह्य यंत्र भले ही संवाद ले आए इंद्रियां भले ही उसे भीतर ले जाए और मन इंद्रियों से संयुक्त रहे तो भी विषयानुभूति पूर्ण न होगी एक और वस्तु आवश्यक है भीतर से प्रतिक्रिया भी होनी चाहिए प्रतिक्रिया से ज्ञान होगा बाहर की वस्तु ने मानो मेरे अंदर संवाद प्रवाह भेजा मन ने उसे ले जाकर बुद्धि के निकट अर्पित कर दिया बुद्धि ने पहले से बने हुए मन के संस्कारों के अनुसार उसे सजाया और बाहर की ओर एक प्रतिक्रिया प्रवाह भेजा बस इस प्रक्रिया के साथ ही विषयानुभूति होती है मन की जो स्थिति इस प्रतिक्रिया को भेजती है उसे बुद्धि कहते हैं पर इससे भी विषयानुभूति पूर्ण नहीं हुई मान लो एक कैमरा है और एक पर्दा मैं इस पर्दे पर एक चित्र डालना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा मुझे उस यंत्र से नाना प्रकार की प्रकाश किरणों को इस पर्दे पर डालने का और उन्हें एक स्थान में एकत्र करने की चेष्टा करनी होगी इसके लिए एक अचल वस्तु की जरूरत है जिस पर चित्र डाला जा सके किसी चल चलनशील वस्तु पर ऐसा करना असंभव है कोई स्थिर वस्तु चाहिए क्योंकि मैं जो प्रकाश किरणें डालना चाहता हूँ वे सचल हैं और इन सचल प्रकाश किरणों को किसी अचल वस्तु पर एकत्र एकीभूत समन्वित और सम्पूरित करना होगा यही बात उन संवेदनों के विषयों से भी है जिन्हें इंद्रियां मन के निकट और मन बुद्धि के निकट समर्पित करता है जब तक ऐसी कोई वस्तु नहीं मिल जाती जिस पर यह चित्र डाला जा सके जिस पर यह भिन्न भिन्न भाव भूत होकर मिल सके तब तक यह विषयानुभूति पूर्ण नहीं होती वह कौन सी वस्तु है जो समुदाय को एकत्व का भाव प्रदान करती है वह कौन सी वस्तु है जो विभिन्न गतियों के भीतर भी प्रतिक्षण एकत्व की रक्षा करती है वह कौन सी वस्तु है जिस पर भिन्न भिन्न भिन भाव मानो एक ही जगह गुंथे रहते हैं जिस पर विभिन्न विषय आकर मानो एक जगह वास करते हैं और एक अखंड भाव धारण करते हैं हमने देखा कि इस प्रकार की कोई वस्तु अवश्य चाहिए और उस वस्तु का शरीर और मन की तुलना में अचल होना जरूरी है जिस पर्दे पर यह कैमरा चित्र डाल रहा है वह इन प्रकाश किरणों की तुलना में अचल है यदि ऐसा ना हो तो चित्र पड़ेगा ही नहीं अर्थात उस वस्तु को उस दृष्टा को एक व्यक्ति होना चाहिए जिस वस्तु पर मन यह सब चित्रांकन करता है जिस पर मन बुद्धि द्वारा ले जाई गई हमारी संवेदनाएं स्थापित श्रेणीबद्ध और एक ही एकत्री भूत होती है बस उसी को मनुष्य की आत्मा कहते हैं थोड़ा और गंभीर भाव से इस तत्व पर विचार करो मैं अपने सम्मुख यह सुराही देख रहा हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है इस सुराही से कुछ प्रकाश किरणें निकलकर मेरी आँखों में प्रवेश करती है वे मेरे नेत्रपटल रेटिना पर एक चित्र अंकित करती है और यह चित्र मेरे मस्तिष्क में पहुँचती है शरीर वैज्ञानिक जिसे संवेदक नाड़ी शरी नर्वस कहते हैं उन्हीं के द्वारा यह चित्र मस्तिष्क में ले जाया जाता है परंतु तब भी देखने की क्रिया पूरी नहीं होती क्योंकि अभी तक भीतर की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है मस्तिष्क में स्थित जो स्नायु केंद्र है वह इस चित्र को मन के पास ले जाएगा और मन उस पर प्रतिक्रिया करेगा इस प्रतिक्रिया के होते ही सुराही मेरे सम्मुख प्रकाशित हो जाएगी प्रतिक्रिया होते ही उसका ज्ञान होगा और तभी हम देखने सुनने और अनुभव करने में समर्थ होंगे इस प्रक्रिया के साथ साथ ही ज्ञान का प्रकाश होता है आप लोग जानते हैं कि विषयों की अनुभूति किस प्रकार होती है सबसे पहले इंद्रियों के द्वार स्वरूप से द्वार स्वरूप ये बाहर के यंत्र हैं फिर हैं भीतर की इंद्रियाँ ये इंद्रिया मस्तिष्क में स्थित स्नायु इस केंद्रों की सहायता से शरीर पर कार्य करती है इसके बाद है मन जब ये सभी एकत्र होकर किसी बाह्य वस्तु के साथ जुड़ जाते हैं तब हम उस वस्तु का अनुभव कर सकते हैं परंतु मन को एकाग्र करके केवल किसी एक इंद्रिय से जोड़कर रखना बड़ा कठिन है क्योंकि मन विषयों का दास है